अत्र कश्चि इस विषय में कोई कहता है व्यक्ति सामान्यम नास्ति बौद्ध कहता है बौद्धों का शंका है वो जाति को मानते नहीं वो अपह को मानते व्यक्ति से भिन्न कोई जाति नाम का चीज बोलो नहीं मानते व्यक्ति व्यतिरिक्तम वस्तु व्यतिरिक्तम घो द्रव्य व्यतिरिक्तम सामान्य मान जाति नाम का वस्तु नास्तिक व्रूम उन बौद्धों के प्रति हम नया एक लोग पूछते हैं कि सर्वानुगतम कोई नीला लाल काला तो नीला अलग, अलग अलग रंग के घड़े पड़े हुए हैं कोई सोने का है कोई चांदी का है कोई लोहे का है कोई प्लास्टिक का है कोई मिट्टी का है, है तो घड़ा सारे घड़े घड़े ही है किसी के बने हो किसी रंग रूप के हो भिन्न भिन्न है विलक्षण है कोई छोटा है कोई बड़ा है इन सकल पिंडों में एक आकार बुद्धि हो रही है अयम घटम घट वह जो बुद्धि वह जो ज्ञान बिना सर्वानुगत एक वस्तु को माने कैसे हो सकता है और जो भी आलम्बन आप मानोगे यद आलम तदेव सामान्य लोग सामने नाम से कहता है ना ना भाई इस अनुग्रती का कारण कोई भाव पदार्थ सामान्य मानने की जरूरत नहीं अभाव बुद्धि से भी हो जाएगा भेद बुद्धि से हो जाएगा भिन्न, भिन्न तथा अपोह का, अपो का मतलब होता है अभाव बौद्धों के मतलब यह गौ नहीं है ऐसा नहीं कहना अर्थात ये जो पिंड है अगौ नहीं है अगौ नहीं है नहीं है मुख से बोल रहे निषेध मुख से बोलना है उन्होंने उसका तात्पर्य भले आप गौ है कह लो भाव कह लो यानी अगौ नहीं है ऐसे करके आप अश्वाजी का जो निषेध कर दिया अगो क्या है अश्वाजी है उसका निषेध के माध्यम से हम गौ को पहचान लेंगे इसे वह गोत्र जाति मानने की कोई जरूरत को नहीं गौ को पहचानेंगे का पहचान लेंगे अश्वाली का निषेध मात्र से ही गौ का हमें ग्रहण हो जाएगा ज्ञान हो सकता है गोत् जाति के बिना भी गौ का ज्ञान हो जाएगा नस अत्यावृत्ति कृतव एकाकार बुद्धिस्तु वही कर का का अभाव, अभाव। से अतः की व्यावृत्ति के द्वारा ही एकाकार बुद्धि एक अहंगट अहटा एकाकार बुद्धि ज्ञान होवे क्या जरूरत है उन व्यक्तियों से अलग जाति को भी मानने का व्यक्ति से ही बुद्धि अभाव का अधिकार कौन होता है व्यक्ति होता है अभाव रहती है, रहता है। या अघटो अघटो वह सुन अघट अभाव है? घट में गत में ही अघट का अभाव रहेगा इसे अघट अभाव का कौन है? घट का ज्ञान अघट के अभाव से हो जाएगा गौतम घटत्व को मानने की जरूरत क्यों? अभाव क्या है अभाव का अधिकरण हमेशा भाव ही होता है जब भावों का ज्ञान जब अभाव से हो सकती है उन भावों को कर, एक और अभाव की कल्पना क्यों करना? एक अलग पदार्थ का लाघव हो जाएगा कम पदार्थ मानना पड़ेगा यह बौद्ध कहता है पदार्थों की संख्या कम कर दिया हमने अभाव से काम चला लिया और ऐसे करने ही लाघव्य बोलता है ऐसा करना लाघव्य है जितने पदार्थ मानोगे उस पदार्थ का लक्षण बना करना पड़ेगा और उसके प्रमाण से सिद्ध करनी पड़ेगी कहां लक्षण प्रमाण के लकड़े में पड़ोगे इसे जितने कम पदार्थ हो उतना कम हमें लक्षण प्रमाण की झंझट में कम पड़ेगा ना इसे कहते हैं जितनी भाव पदार्थ कल्पना करते जाओगे उतने आपका लक्षण प्रमाण करने इसलिए एक सामान्य भाव पदार्थ हम घटा देते जरूरत नहीं अभाव से काम अभाव से कैसे अतद का व्यावर्तन कृपया भाव कृपा एकाकार तो कैसा होगा देखो समझो हमारा अपोह समझो अच्छी तरह से तथा ही सर्वेश्वे वही सकल गोपिंडों में आपको एक बुद्धि बनेगी क्या अगोभ्यो अश्वादिभ्यो व्यावृत्ति रस्ती अगौ क्या है अश्वादी उनका अभाव सकल गोपिंडो में यानी सकल गोपिंडों में अगौ मान अश्वादी का अभाव है उस अभाव के द्वारा ही हम गौ को ज्ञान कर लेंगे तेना अगौव्यावृत्ति विषय है अयं एकाकार प्रत्योग अगोव्यावृत्ति का विषय होकर के ही एकाकार जो ज्ञान है अनेकों में हो सकता है नतु। नतु। निषेध मुख से क्या निषेध मुख हो गया ना अभाव क्या निषेध रूप निषेध रूप अपोह के माध्यम से जब मुझे ज्ञान हो सकता है तो विधि रूप गोत् सामान्य नाम मानना भाव पदार्थ मानने की कोई जरूरत नहीं रहा इसलिए अयंगट ज्ञान का विषय कौन है घटत नहीं यंगो यंगो यंगो। यंगो यंगो यंगो गो का क्या है गोत नहीं समझाई इसलिए अयंघट अयंगट का विषय क्या है अघटो नास्ती गौ का विषय क्या है अगो नास्ती ये विषय है घटतवादी तो नहीं है सिद्धांत कहते हैं भाई बम ऐसे तुम्हारा कथन करना ठीक नहीं क्यों <coughs> विधि मुख्य पूछो जाकर के। हम पढ़े लिखो को छोड़ो जो शास्त्र पढ़ा है जो अनपढ़ से पूछिए उसको मनुष्य पहचान में आ रहा है ना ये मनुष्य है उसे पूछना तुमने इसको मनुष्य करके कैसे जाना क्या कहेगा इससे मुझे मनुष्यत्व दिख रहा है ये तो कहेगा ये थोड़ी कहेगा अरे मनुष्य मान पशु आदि नहीं है इसीलिए ये मनुष्य है ऐसा कोई व्याख्या करेगा कोई अनपढ़ आदमी तुम कैसी व्याख्या कर रहे हो सारी दुनिया अनपढ़ भी जो है जाति का अनुभव कर रहा है आज सारी दुनिया लड़ाई झगड़ाई जाति का है तुम तो किस जाति के अरे मैं हिंदू हूं अरे नहीं हिंदू में क्या होता है बेकार है हिंदू तुम ईसाई बन जाओ तो बनो हिंदू बनो मुसलमान बनो। लड़ाई जाति को लड़ाई धर्म के नाम पे लड़ाई और तुमका तो धर्म और जाति नहीं है सारी दुनिया इसी पर टिकी हुई है और वो वो तुम निषेध कर ये कैसे हो सकता है नैया एक है, है। विधि मुकेम नहीं सारी दुनिया विधिमुख से ही मैंने भाव रूपे नहीं एकाकार स्पूर्ति हो रही है सभी को इसीलिए तो गोत् घटत जाति में मान नहीं चाहिए बौद्धों का तर्क को थोड़ा थोड़ा समझ लिया जाए क्यों कह रहे हैं सारी बात है बौद्धों के पीछे क्या तर्क है और हमारा क्या जवाब है उसका विचार करें थोड़ा तुलनात्मक बौद्ध कहता है बताओ घट में आपने घटत्व तो जाति माना वो तो घटत तो जाति वास्तव में घट में रहती है या अघट में रहती है क्योंकि तुम्हारे मत में घटत तो नित्य है घट तो नित्य जब घट नहीं था तब घट तो कहां था अन्यथा कहीं था मानना पड़ेगा ना अघट में था बोलना पड़ेगा अघट कौन है वो पटादी यदि पटाजी में घटत है पटादियों को घट कर नहीं घटकर व्यवहार यदि वहां था और पटाजियों को भी घट घटकर व्यवहार करना था आपने और घट उत्पन्न होने के साथ मिश्रा को कहना पड़ा घटत्व तो उत्पन्न हुआ फिर तो घटत तो नित्य नहीं रह जाएगा ये हो जाएगी तुम्हारे बात में घट में था है कहोगे तो मुसीबत घट में नहीं अघट में तो कहोग मुसीबत एक विकल्पा दूसरा और यह मान भी जाए घट तो नित्य तुम्हारा तो कही थी वही बात नहीं घट तो घट में आई ये मानना पड़ेगा घट घट तो, तो पैदा हुआ और घट तो नित्य नित्य कहीं था तो आ गया तो कहां से आती है वो यह बताना पड़ेगा नंबर तो। और जिस काल में घट उत्पन्न हुआ था उसी काल में घट व्यक्ति के साथ घटत्व तो की उत्पत्ति माननी पड़ेगी अथवा दूसरा पक्ष होगा आती जाती नहीं है नित्य व्यापक है कहोगे आप नित्य भी व्यापक है आती जाती नहीं है फिर ये तो कहना पड़ेगा फिर घट में जैसे घट उत्पन्न हुआ साथ साथ आप कहते हो घटरूप आदि नित्य क्षण में पैदा होता है उसी प्रकार कहेंगे घटत तो जाति भी घटोत्पत्ति के बाद नित्य क्षण में पैदा होना मानना पड़ेगा उत्पत्ति मानोगे नित्यत्व सिद्धांत पर भंग होगा और चौथी बात क्या आप ये बताइए घटत्व घट तो में कहां है पूरे घट में है की एक देश में यदि एक देश में है कहो तो सावय मानना पड़ेगा उसको सावय मानोगे तो अनित्य हो जाएगा और नित्य व्यापक है तो फिर पूरे घट व्यापक मानना पड़ेगा और जब तक तो मुझे पूरे घट का ज्ञान नहीं होगा तो घटत्व का पहचान नहीं हो पाएगी और पूरे घट में जब तक तो नहीं देखूंगा मुझे घटत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो घट का भी ज्ञान नहीं होगा जो घटत्व के ज्ञान क्या दिन घट का ज्ञान है और घटत्व गाय पूरे घट में है और पूरा घट आपसे कोई देखा नहीं जब आप देखोगे एक तरफ से तो दिखा देना उधर कभी दिखा नहीं अंदर क्या देखा नहीं कर घूम के देखना पड़ेगा ऊपर नीचे देखना पड़ेगा अंदर घुस के देखना पड़ेगा पूरा देखेंगे तब घट ज्ञान होना चाहिए बाहर से देखते हो हो ना आप कैसे बोल देते संपूर्ण में व्याप्त है कहोगे तो घट का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा समझ जाए और एक देश में कहोगे तो उसका सावी मानना पड़ेगा कहीं रहता, कही रहता है जो वो सावी वस्तु होगी भी ऐसा होता है ना कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है सावय मानो फिर पुनः घटक घटत मानते तो दोष आ जाएगा इसे घटक तो मानने में इतने सारी परेशानियां इसे घटक घटत तो न मानना ही ठीक है अभाव के द्वारा ज्ञान होना ही उचित है ये बौद्धों ने अपनी बात कह हम उन्हें कहते भाई ठीक है तुमने अपने को तक दे दिया हम हमारे तरफ सुनो अभी जवाब घटत्व जाति घट व्यक्तियों में न उत्पन्न होती है न आती जाती है न एक देश में है न पूरे में जाती। ये सारे विकल्प तुम्हारा गलत है क्यों हम लोगों ने पहले सिद्ध करते हुए कर कहा सामान्य विशेष और संवाद ये तीन पर्याथ ऐसे जो स्वयं सदरूप हैं इनकी अस्तित्व आती नहीं है घटोस्थि घट गट घटोत्पत्ति के साथ में सत्ता आ गई सत्ता को प्राप्त मानी जाती है घट में अभिव्यक्त हुआ तो घट का सत्ता अभिव्यक्त हो जाता है उसी प्रकार जब घट उत्पन्न हुआ तब उसमें घट उत् जाति अभिव्यक्त होती है उत्पन्न नहीं होती है विद्यमान वस्तु व्यापक विद्यमान वस्तु का अभिव्यक्ति मात्र होता है उत्पत्ति इसी यह तुम्हारा शंका जो थी घट में घट उत्पन्न हुआ कब हुआ कहां से आया सब एक ही उड़ा ओडाजी खत्ता हम उसको नित्य मानते हैं एक मानते हैं इसलिए उसके अभिव्यक्ति की अपेक्षा है जैसे आत्मा की अभिव्यक्ति की अपेक्षा है आत्मा नित्य है व्यापक है शरीर में ही अभिव्यक्त होता है हवा में नहीं होता जैसे घटरूप उपाय उत्पन्न होता है तो घटुत्व की अभिव्यक्ति होती है अच्छा पहले का सारा दोष खत्म हो गया अब रही बात संपूर्ण में या एक देश में जो पूछते हो इसे भी हम साफ़ साफ़ कहते हैं जो सर्वत्र व्यापक वस्तु होता है वो संपूर्ण देश में ही होता है इन संपूर्ण देश में होती है भी उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक देश में पर्याप्त है एक देश ज्ञान से ही आप का कल्पना कर लेते हैं अनुमान कर लेते हैं यह आदमी का अपना एक स्वभाव एक चावल है तंडुल पा कन्याय है इसमें लिए एक चावल पक गया आप देखते यूं करते हैं दबा उसमें सफेद कण दिख रहे हैं पांच कण होता है पक गया तीन कण पक गया है अभी दो कण बीत रही है फिर करता है थो, थोड़ी देर बाद अब एक ही कन दिख रहे हैं अच्छा और दो मिनट रुको फिर करता है सारे कन पिछक गया पक गया पक्या। एक तंडुल पकने से पूरे तंडुल का अभियान कर ले पक गई यही रहेंगे, जब अनुभूति हो जाती है तो सर्वदेश घ में है इस विकल्प दोष दिया आपने सारा अपने आप समाप्त हो गया इसे घटव जाति को मानने पर ही घटाधिक ज्ञान को अभिव्यक्ति माना जाता है सर्व सर्वजन अनुभव होने से इसे खंडन नहीं कर। नंबर एक दूसरा जाति न तो उत्पन्न होती और न कहीं से आती है अभिव्यक्ति होने का पीछे भी क्या कारण है घट में क्यों घटत तो अभिव्यक्ति होती है पट में क्यों घटत तो व्यक्ति नहीं होती है पट में पटत ही हो क्यों तब हम कहेंगे पट में टत्व तो निरूपिता संवाय है घट उत्व निरूपित संवाय नहीं है जाति और व्यक्ति का बीच में संबंध माना है संवाय संबंध। और संवाय भी एक है निरूप निरूपक भाव से अनेक हो जाता है घटत्व निरूपित समवाय नील रूप निरूपित समवाय रसनिरूपित संवाय, सब अलग अलग अलग हो जाता है निरूपक भेद से निरूपित में भेद पैदा करता है समवाय एक होता से घट में घटत्व तो निरूपिता संवाय होने के कारण से घट में संवाय संबंध से घटत तो का ही ज्ञान होगा नहीं हो सकता वो जो संवाय संबंध है ना वो नियामक बन गया हमारे लिए संबंध को निरूप निरूप भाव के माध्यम से जोड़ लेंगे तो अपने आप जो है सारी व्यवस्था बन जाती है इधर कहा से आया कब पैदा हुआ ये प्रश्न ही कर सारे दोष और दूसरी बात यदि आप से आपको घट का ज्ञान होता है आपका ज्ञान कैसे होना चाहिए अयंघट ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता घटक क्यों ज्ञान हो रहा है घटत अयंघटा तो प्रकार छिपा विशेषण छिपा हुआ है वहां पर अयंघटा मतलब होता है घटतावच्छिन घटा समवाय संबंधा आवच्छिन घटत आवच्छिन घट विशेषक घटे नहीं, नहीं। सामान्य ज्ञान अयंगट हुआ यदि आपो ज्ञान होता क्या होना चाहिए ज्ञान ना अघट क्या होना चाहिए नायम यह जो है अघट नहीं है ऐसे ज्ञान होना चाहिए था आपको तीन लोगों को ज्ञान क्या हो रहा है अयंघट ज्ञान हो रहा है यह अघट नहीं है जो दिख रहा है मेरे को ऐसा कोई नहीं कहता जो दिख रहा है वो मेरे को क्या दिख रहा है यह घट है ऐसे ज्ञान होता है भाव रूपण ज्ञान हो रहा है अभाव निरूपित ज्ञान नहीं हो रहा है इसे इस ज्ञान का पीछे को जो निरूपक वस्तु है वह भी भाव ही होगा अभाव नहीं हो सकता और वो क्या है वो घट तो जाती है इसी दिखता है चलो मान लिया जाति को कहते विशेषणाव पदार्थ क्या चीज है विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य बुद्धि विशेषणाविक पदार्थ है जो नित्य होता है और नित्य द्रव्यो में ही रहता है व्यावृत्ति बुद्धि मात्र हेतु और वो क्या है एक दूसरे को अलग करने के प्रतिकारण। कारण होता जितने नित्य द्रव्य है जितने भी परमाणु जलीय परमाणु पार्वी परमाणु तेजस परमाणु वायु परमाणु और आकाश काल जीव, आत्मा मन ये सब नित्य है ना इन सब नित्यों को और कुछ तो व्यापक भी हैं, इनको परस्पर भेद करना है, व्यावृत्ति इनकी भिन्नत्व बुद्धि के प्रति कारण है विशेषण पदार्थ नित्य द्रव्याणी तो आकाशादिनी पंच रहता है नित्य द्रव्य जिसमें रह रहा है कित्य द्रवृत्ति आपने कहा कौन है वो नित्य द्रव्य जिसमें रह रहा है अभी विशेष नित्य द्रव्य द्रव्यो तो आकाश आदि आकाश का आदि आत्मा मन और पृथ्वी आदि चार परमाणु रूप पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु रूप है उनमें विशेष रहता है विशेष का वास्तविक लक्षण क्या है निसामान्य स्थिति एकमात्र संवेदहा विशेष निसामान्य पांच सौ आठ में नि सामान्य स्थिति एकमात्र संवेदहा विशेष जो सामान्य रहित है और प्रत्येक में रहता है प्रत्येक परमाणु में रहता है यानी कि दो परमाणु के बीच में दोनों में निष्ठा है संयोग जैसे दोनों में रहता है ना संयोग वैसा नहीं है प्रत्येक में रहता है संवाद और प्रत्येक में रहता है विशेष दोनों की विशेषता है एकमात्र संवेद है एकमात्र में समय समय रहने वाले पदार्थ नाम विशेष है अथवा दूसरा लक्षण है इसका स्वतो व्यावर्तकत्व पहले बताया था ना? स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व अनुमान से सिद्ध होगा अयम परमाणु हो, एक परमाणु भिन्न एक विशेषा जन्मान दिया है अयम परमाणु परमाणु यह परमाणु इस परमाणु से लगे कि इस परमाणु में एक विशेष नाम का चीज होने से वो इसको अलग कर रहा है और कहते हैं कि यह कैसे निश्चय किया आपने परमाणु में कोई विशेष है कैसे निश्चय किया परमाणुओं में विषय प्रत्येक परमाणु विशेष है या आपने इसके हेतु बनाया ना हेतु और क्वेश्चन प्रश्न उठाया जा रहा है ये तो से, कोई विशेष नाम की चीज है जाना कैसे आप दिखाई दिया गया आपको जब परमाणु कोई नहीं दिखाया तो परमाणु में रहने वाला चीज कहां से दिखेगा आपको तो फिर अनुमान करना पड़ेगा क्या है अनुमान फिर वहां परमाणु भेदा ंचन ज्ञानजन्य कि लिंग ज्ञाप्य परमाणु भेदा, किंचित लिंग ज्ञाप्य भेद कपालेद्याप्य घट भेद वनुमान ज्ञान परमाणुगत भेद जो है कोई न कोई लिंग से ज्ञाप्य होगा उस लिंग का ही नाम विशेष भेद होने से कपाल भेद के द्वारा ज्ञाप्य घट भेद के समान इसी प्रकार से आकाश समय कांड रूप से शब्द गुण की समवाय कांता रूपेण आकाश में विद्यमान जो एकत्व है उसका भेद आत्मा के साथ आपको निर्णय लिया वह भी विशेष की वजह से होता है भेदक धर्म के बिना किसी भी भेदक धर्म के बिना आप वस्तु में भेद को स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ भेद मानते हो वहां तक तो भेदक धर्म मानना पड़ेगा घट से भिन्न पट है ऐसा कहने के लिए आपको तो घट में और पट में ऐसे कोई भेदक धर्म मानना पड़ेगा जिसके वजह से भेद सिद्ध हो यदि भेद धर्म नहीं मानोगे तो भिन्न हो जाएंगे जैसे द्रव्य लो धर्म लोगे, उसे घट पट में भेसित नहीं हो सकता द्रवित्व धर्म घट में भी है द्रवित धर्म पट में भी है द्रव्य धर्म के दृष्टिकोण से घट पट में कोई भेद नहीं है इसे घट पट में भेद मानना है तो प्रत्युत से भी नहीं भेसित कर सकते हो कि घटवे प्रतिवित्व है पटवे प्रत्युत बराबर है घट में घटत्व है जो पट में नहीं है पट में पटत्व है जो घट में नहीं है इसे घट से पट को भिन्न करने वाला पट से घट को भिन्न करने वाला है है तो वो उनमें रहने वाला विशेष जो है, तो धर्म है घटत उन विशेष धर्मों के वजह से हुआ जैसे वैसे परमाणु को परमाणु दूसरे परमाणु से कुछ न कुछ भेदक माने भी ना उन दोनों भिन्न भिन, भेद सिद्ध नहीं हो सकता और क्या भेदक होगा जाति तो होनी सिद्धि परमाणु परमाणु जो जाति एक पार्थिव परमाणु से दूसरे पार्थिव परमाणु में भेदक धर्म क्या मानोगे जाति बलकृत हो नहीं सकता उसे पार्थिव परमाणु जाति से तो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी इसलिए वहां हमें विशेष रोग पदार्थ बनना पड़ा इसको उन्होंने कहा परमाणुगत भेद भी कोई न कोई लिंग के दूर ज्ञाप्य कोई पहचान कराने वाला वस्तु से ज्ञाप्य होगा पटका भेद को ज्ञापन कौन किया घट तो पट तो जातियों ने करा और यह जाति असंभव है जाति असंभव है इसलिए हमें विशेष रो पदार्थ मानना पड़ा और विशेष पदार्थ में भी हम जाति नहीं मानेंगे क्योंकि जाति का काम क्या है भेद पैदा करना विशेष का नाम भी क्या है भेद पैदा करना उसका रूप हानि कह दिया इसलिए यदि विशेष में भी जाति मानोगे तो विशेष का स्वरूप ही हानि हो जाएगा भेदकत्व जो स्वत्वकत्व है उसका वह स्वरूप ही हानि हो जाएगी इस विशेष में सामान्य नहीं होता यह कहा गया था उस भेदक का नाम ही विशेष है संवाया अयुद्ध सिद्ध संबंधा समवाया सच उगत अयोध का संबंध का नाम संवाय है उसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं फिर भी नन्नू बहुत कहता है अवयव अवयवी दो अलग है ही नहीं अवय उन से अलग अवयवी ही नहीं है तो आपने अवय और अवयवी को अयुत सिद्ध कैसे कह दिया नवय अवयपी अयुद्ध सिद्ध हो तेरह तेरह सम्वाचाता नचित युक्तम ये जो आपने कहा अवय और अवयवी के बीच में संवाय संबंध होता है वो आपका कहना बिल्कुल ठीक नहीं वो अयुत सिद्ध है उनके बीच में समवाद संबंध होता है ये जो आपने कहा उचित नहीं है क्यों अवय अतिरिक्त अवय अभाव अवय से अतिरिक्त है क्योंकि आपने कहा पर ईश्वर संकल्प से दो परमाणु अगल बगल में हो गए तो दो आपस दोनों मिल घुल नहीं गए एक नहीं हो जाते हैं जुड़े समुदाय बन गया है दो परमाणु के समुदाय का नाम आपने दृणुक रखा ऐसे तीन दृणुकों के समुदाय का नाम त्रशो रखा त्रिणुक रखा और चार ऐसे त्रश्रेणुओं का समुदाय को कह दिया चतुनुप के समुदाय को तरह चक्र के महत्व तो परमाणु के समुदाय के कोई अवयवी नाम चीज वास्तव में नहीं है अवयवाचित अवय विनो भाव परमाणु एवं तथा शनिगृष्ठा घटोय घटोयम गृहतेना है परमाणु का जो बहुत परमाणु हैं, वो इस तरह से हैं, एकदम सन्निकृष्ट हैं। राशि उसे भी एकत्र हो जाता है ना चावल आप जानते हैं चावल क्या है अनेक दाने भरा है, है लाबा चावल एको महान धान्य राशि गौरव तो एक चावल है क्या एकत्र इसके व्यवहार किया आपने बहुत सारे हैं उन बहुत सारे जो राशि है उस राशि को मान करके उसमें एकत्व तो अपने मान लिया महत परिमाण मान लिया चावल के महत्व परिमाण का है क्या ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कहता है अनेक परमाणु के समुदाय में आपने अवैवित्व का आरोप कर लिया है वास्तव में अवैवी नाम का चीज है नहीं उस समुदाय को लेकर के हम एको घटहा ऐसा व्यवहार कर देंगे इसलिए अवयवों से अलग परमाणुओं से अलग कोई अवय विनाम का चीज नहीं है अत्रोचत जवाब नहीं भाई अस्ति एक हाँ स्थूलों घट प्रत्यक्षा बुद्धि प्रत्यक्ष बुद्धि सभी को अनुभव क्या है एक स्थूल घटा अस्ति। स्थूल तो कहां क्या है परमाणु अनेकेशु अस्थूलेशु अतीन्द्रियु भवित मृति और ये जो स्थूलत बुद्धि एकत्व बुद्धि आदि अनेक परमाणुओं में हो नहीं सकता अनेक परमाणु भले ही हो जाए तो भी वो समुदाय मिलकर के स्थूल हो नहीं सकते अस्थूल है वो और अतिन्द्रिय भी है वो हमारे इंद्रियों विषय ही नहीं है इसलिए आपको मानना पड़ेगा इनमें स्थूलत किसी प्रकार से किसी ईश्वर आदि से पैदा कर दिया गया है और वह स्थूलत को लेकर के हम अवयवी का व्यवहार करेंगे अस्थूल अवस्था में अवयव है स्थूल अवस्था में अवयवी इसलिए अवय अवैव अवै अवै भिन्न है यह मानना पड़ेगा भ्रांता ही एम बुद्धि बहुत कैसे तेरी दिमाग खराब हो रखा है तेरे को भ्रांति हो गई है अरे समाज में भ्रांति हो गई सारी चीज की एकत्व की भ्रांति भ्रांति की कोई ना कोई बाधक ज्ञान होना चाहिए जैसे अयम सर्प भ्रांति हुई है दूसरा उत्पन्न होता है ज्ञान हुआ है वह यदि भ्रांति है तो बाद में इधम यम शुक्ति ऐसे ज्ञान जरूर होगा कोई बाधक ज्ञान के बिना किसी के ज्ञान को भ्रांति कहना अनिश्चित है बाधक बताओ पहले फिर तो यथार्थ ज्ञान माननी पड़ेगी भ्रांति नहीं ऐसे बाधका पावा नच भ्रांति लेती भ्रांति नहीं हो तो सकती तदेव ष पदार्थ द्रव्य के वर्णिता इस प्रकार से द्रव्य षट पदार्थों का वर्णन हो गया तेज विधिमुख प्रत्यवेदित भाव ये वह और वे सब के सब विधि मुख से उत्पन्न ज्ञान का विषय होने के नाते उन सब को भाव रूप ही माना जाता है क्यों बोलूंगा